ऐसो कछु अनुभ कहतन आव ऐसो कछु अनुभव कहत न आवय साहिब मिले तो को बिल ऐसो किछ अनुभव कहत न आवे साहिब मिले तो को बिल सब में हरि है हरि में सब है सब में हरि है हरि में सब है हरि अपनो जिन जाना साखी नहीं और कोई दूसर साखी नहीं और कोई दूसर जान न हार सयाना साखी नहीं और कोई दूसर जान नहर स बाजीगर सोरा चिराहा बाजी का मरमन जाना बाजीगर सौरा चिराहा बाजी का मरमन जाना बाजी झूठ सात बाजीगर जाना मन पतियाना बाजी झूठ साच बाजीगर जाना मन पतियाना मन थिर होई तो कोई न सूझे मन थिर हो तो कोई न सूझे जाने जाना ऐसो कछ अनुभव कहत न आवे तो कह रहे दास विमल विवेक सुख सहज स्वरूप समारा कह रे दास विमल विवेक सुख सहज स्वरूप समारा बिल्कुल कहा सही रेदास ने कि ऐसो कुछ अनुभव कहत ना आवे मिले तो को मिलगा सतगुरु से मिलने का जो अनुभव होता है वो वाणी में नहीं आता कहा ही नहीं जा सकता बूढ़ जब सागर में मिल गई तो मिलते समय क्या घटित तो हुआ कितना आनंद प्राप्त हुआ वो बाणी में नहीं कहा जा सकता और इतना ही नहीं कह रहे कि वो अनुभव तो कहा नहीं जा सकता लेकिन अब उस बूंद को अलगाया भी नहीं जा सकता साहिब मिले तो को बिलगावा अब वो यदि मिल गई तो उसको उसमें से मिलगाना कठिन है नहीं बिलगवो सकता एक बूद गंगा की धार में पड़ गई और फिर वो जाकर के महासागर में मिल गई अब कैसे पहचान करेंगे कि कौन सी बुद्ध मिली है वहाँ तो बुद्ध ही बोलो ई स्थिति है कि शाह मिले तो को बिलगा यदि सदगुरु में वो मिल गई तो फिर कैसे बिलगो सकती कोई बिलगा नहीं सकता सब में हरि है हरि में सब है हरि अपनों जिन जाना बिल्कुल सही है सब में हरि है आ हरी में सब है हरि अपनों जिन जाना हरि और सागर और ब्रुद जब मिल जाते हैं तो ये कई हो जाते जैसे वो कहा न पानी बिचमीन पियासी रे मुई सुन सुन यावत हाँसी आत्म ज्ञान बिना नरभट के कोई मथुरा कोई कासी तो जैसे मछली पानी में ही रहती है समुद्र में ही रहती है समुद्र से ही उसकी उत्पत्ति उस है समुद्र में ही रहती है और उसका हर क्रियाकलाप समुद्र में ही चलता है लेकिन फिर भी उसको पानी से परिचय नहीं प्यासी है क्योंकि पानी का परिचय ही नहीं है कि प्यास कैसे बुझती इसलिए प्यासी है ये समस्त अंड ब्रह्मांड जो अनेकानेक ब्रह्मांड है इस निर्गुण निराकार दिव्य फैसमयी परमात्मा के अंदर ही है और उनकी कुछ मात्रा उन ब्रह्मांडों में पड़ने से वो स्थित स्थित हैं अस्तित्व में हैं साथ ही प्रत्येक ब्रह्मांड में रहने वाले जो जीव जगत हैं उन सब में भी है चाहे वो जड़ हों या चेतन मनुष्य वनस्पतियाँ अन्य सभी जीव साथ ही देवगण ऋषिगण ब्रह्मा विष्णु महेश ये नहीं सब में वो हैं और सब उसमें लेकिन सभी प्यासे हैं मछली के बाद प्यास होते हुए भी, भी पीने की आकांक्षा नहीं जिज्ञासा नहीं और इसको जानने की का अवसर तो केवल मनुष्य शरीर ही है अन्य किसी शरीर में तो संभव नहीं है तो मनुष्य शरीर में भी आ कर लोग अज्ञान बस प्यास ही उनको नहीं लगी तो पानी की तलाश ही क्यों करें बस परेशान है शांति चाहिए अशांत है शांति शांति चिल्लाते हैं लेकिन शांति जहां मिलती है वहां जाती तो इसलिए हपनों हाँ जाना साखी नहीं और कोई दूसर जान नहार से इसके लिए साक्षी और कोई दूसरा प्रमाण नहीं जो जानता है वही जानता है जो इस रहस्य को जानता है वही जानता है कि ये सत्य बाजीगर सो राज रहा बाजी का मरम न जाना वो जो बाजीगर है अर्थात मजाड़ी अर्थात सदगुरु अर्थात परमात्मा कोई बाजीगर है आप खेल खिलाड़ी सचू है ना वही बात वही बाजीगर है सो राज रहा वही सब रचा हुआ बाजी का मरम न जाना लेकिन बाजी क्या है उसको सब समझता नहीं बाजी क्या है बाजी झूठ सात बाजी कर बाजी है सत्य और असत्य की ज्ञान और अज्ञान की अब इसमें कौन बाजी जीतना है यही समझ है। बाजी है झूठ और साच की अंधकार और प्रकाश की ज्ञान की अज्ञान की, की सत्य की असत्य की ये बाजी है अब यहाँ लोग तो असत्य को ही सत्य मान बैठे फिर बाजी जीतेंगे कहा से अब तो असत्य को ही सत्य मान लिया अंधकार को ही प्रकाश मान लिया अज्ञान को ही ज्ञान मान लिया अब फिर ज्ञान के लिए सवाल ही नहीं उठता इसका विभेद करना तो कठिन होता है ना तो बाजी झूठ साझ बाजी जाना जाना मन प्रति आना अब जो जानता है वही इस पर विश्वास कर सकता है करें मन थिर हो तो कोई न सोझ जाने जाना नारा करे कि जब मन स्थिर हो जाए जब मन मन न हो शून्य हो जाए स्थिर होना मन थिर तन थिर बचन थिर सूरत निरत स्थिर ये स्थिति है मन थिर तन थिर बचन थिर सूरति निरति स्थिर हो मन भी स्थिर हो जाए जब मन स्थिर हो जाता है तो तन भी स्थिर हो जाएगा और वचन भी स्थिर हो जाएगा क्योंकि मन ही हमें स्थायी नहीं रह देता है मन की चंचलता ही साधारण लोग कह दीजिए दो घंटा बैठ जाए तो शांति से तो नहीं बैठ सकते जिनका मन स्थिर है संत लोग हो जाती बैठे बैठी ही तो रह मन से जितना शुरू हो गया तो उनका वचन भी जो बोलेंगे सच्चे बोलेंगे स्थिर होकर बोलेंगे तन सिर मन हो गया तो तन भी स्थिर हो गया और वचन थिर भी हो गया जो बोलेंगे वो ठोस बोलेंगे कम बोलेंगे अधिकतर चुप रहेंगे आ यहाँ देख ऐसा भी बोलने वाला हूँ कि जो वो बोला न, तो जब वो बोलना शुरू की तो जबले तो उस बस खाली बोलता है रही हैं तो खाली सुनो जिया जा भले लेकिन वो बोलता है रही हैं ऐसा होता है कि नहीं होता है बोलो नहीं बड़ा अपन है जो तलेजी है अ फालतू बत गई ऐसे लोग हैं मन उनको शांत ही नहीं रहने देता तो मन स्थिर हो तो कोई न सूझे जाने जाना तब जब मन स्थिर हो जाता है तभी संसार शरीर और मन दोनों छूट जाते हैं सब छूट जाता है बस वही सुजता है जो सत्य है जो परम सत्य है वो इसका अनुभव है इसको जानने वाला ही जानता है जाने जानन हारा जो इस सत्य को जान लिया वही जानता है कह रहेदास विमल विमेक सुख सहज स्वरूप समारा तो रहदास जी कहते हैं कि जो विमल है जो कोई मल बिछे पारण जिस पर न लगा अर्थात एक भी विचार न हो विचार ही मल है और विचार न रहे तो विमल हो गए <coughs> तब विवेक जागृत हो जाएगा अर्थात शून्य में चले जाएंगे अगर शून्य में जाएंगे तो अपनी निज स्वरूप जो सत्यवरूप है उसका बोध हो जाएगा और जब बोध हो गया तो अब आनंद का आएगा फिर कहलने न जाए आना उसे लगावल जा सकती तो ठीक यही सत्य है अच्छी बात